नन्हा एल्बेट्रोस सर्दियों की अंतिम बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही थी तब भी मां एल्बेट्रोस बिल्कुल स्थिर बैठी दूर धुंधले हरे सागर की ओर देख रही थी उसके पैरों में उसके मुलायम पंखों से गिरा नन्हा एल्बेट्रोस आराम से सो रहा था उसका जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था फिर भी वह सशक्त और जीवंत था बहुत दूर सागर की लहरों के ऊपर पिता एल्बेटरॉस उड़ान भर रहा था उसके विशाल पंख फड़फड़ा रहे थे वह घर वापस आ रहा था उसने बहुत सी मछलियाँ पकड़ रखी थी पकड़कर निगल रखी थी तुम्हारा स्वागत है माँ एल्बेट्रोस ने कहा एक मां समान व गौरवान्वित थी नींद में सपने देखते हुए भी नन्हे एल्बेट्रोस ने पहली बार मछली को सूंघा मुझे मछली दो बाबा उसने कहा मछली दो तुम्हें खाना देने के लिए कि तो हम यहाँ हैं पिता एल्बेटरॉस ने कहा नन्ना एल्बेटरॉस जितना खा सकता था उतना उसने खाया और फिर सो गया उसके बाद मां और पिता बारी बारी घोसले से जाते एक मछलियां पकड़ने जाता और दूसरा घोसले पर बैठा रहता और अपने पैरों में छिपाकर नन्हे को गर्म और सुरक्षित रखता। दिन प्रतिदिन खूब खाना खाकर माता पिता का प्यार पाकर नन्ना एलबेट्रॉस बड़ा और शक्तिशाली होता गया उसे खूब भूख लगती और वह बहुत शोर करता उसके शरीर पर सफेद मुलायम पर निकल रहे थे उसके पंख लम्बे चौड़े और सुंदर हो गए थे लेकिन उसने थोड़ी दूरी पर एक शिकारी उनसे थोड़ी दूरी पर एक शिकारी पक्षी घात लगाए बैठा था अवसर की प्रतीक्षा में वह सदा की भांति चौकस और स्थिर था इतना स्थिर माता पिता को उसकी मौजूदगी का पता ही देखा कि नन्ना एलबेट्रॉस बड़ा और मज, मजबूत लग रहा था उन्हें लगा कि अब उसे अकेले छोड़कर इकट्ठे मछलियां पकड़ने जाने में कोई खतरा न था वह एक, एक साथ उड़ चले पहाड़ की चोटी के ऊपर उड़ने वाला गीत गाते हुए वो गीत जो एल्बेट्रॉस उड़ते समय गाते हैं उन्होंने नीचे बैठे हुए शिकारी पक्षी को न देखा लेकिन शिकारी पक्षी ने उन्हें जाते हुए देख लिया था वह देख रहा था और वह प्रतीक्षा कर रहा था ओ बाबा ओ माँ नन्ना एल्बेट्रॉस चिल्लाए उसे अकेला छोड़कर वो कभी न गए थे लौट आओ लौट आओ लेकिन हवा चीख रही थी और लहरें गरज रही थी माता पिता उसकी पुकार सुन न पाए किलोरे मारते सागर के ऊपर वो उड़ते रहे और नीचे सागर में तैरती मछलियों को ध्यान से खोजते रहे शिकार करने के लिए मछलियों की एक झलकी होनी चाहिए थी वह नीचे आए मछलियां पकड़ने के लिए धुंधले हरे सागर में डुबकी लगाई फिर पानी से बाहर आए और लहरों पर तैरते हुए जो मछलियां पकड़ी थी उन्हें निकलने लगे उस रात नन्ना एलबेटरॉस घोसले में अकेले ही सोया चालाकी से धीरे धीरे निकट आते शिकारी पक्षी को उसने नहीं देखा जब सुबह हुई माँ और पिता एलबेट्रॉस तब भी सागर के ऊपर एक साथ उड़ रहे थे धुंधले हरे सागर के बहुत ऊपर वह उड़ चले और तब मछुआरों की एक नाव उन्हें नीचे दिखाई दी देखो नाव के नीचे पीछे हजारों चमकती हुई मछलियाँ आ रही हैं आज तो दावत होगी बिना कुछ सोचे वह उसी पल नीचे उमड़ते सागर की ओर आए वह एक के बाद एक मछली निकलने लगी फिर वह तैरकर ऊपर आए ऊपर आकाश और हवा की ओर लेकिन उन्हें पता न था कि उनके आसपास फैले मछली पकड़ने वाले जाल खींच कर नाव के ऊपर लाए जा रहे थे वह जालों को तब तक न देख पाए जब तक वह तैरकर उनके अंदर नहीं चले गए और फंस नहीं गए जाल से बाहर निकलने का कितना प्रयास उन्होंने किया कितना संघर्ष उन्होंने किया लेकिन जितना अधिक संघर्ष और प्रयास उन्होंने किया उतना ही वो जाल में और जाल में हुए वो बेबस हो गए वह अकेले न थे उनके आस जद्दोजहद करती हजारों मछलिया नहीं थी कुछ डॉल्फिन और कछुए भी जालों में फंसे हुए थे इस बीच पहाड़ी की चोटी पर शिकारी पक्षी चोरी चोरी निकट आता गया बहुत निकट और अभी तक नन्हे एल्बेट्रॉस ने उसे न देखा था पिता एल्बेट्रॉस और माँ एलबेट्रॉस जाल में फंसे हुए थे वह जीवित थे पर कुछ ही समय के लिए जब सागर की गहराइयों से उन्होंने विशाल शार्क की धुंधी छाया को ऊपर आते देखा तो उन्होंने जाल से निकलने का एक अंतिम प्रयास किया क्रोध और लालच में शार्क ने जाल पर हमला किया और अपनी भयंकर ताकत से जाल को चीरने का प्रयास किया पर उससे देर हो गई थी जो मछुआरे पहले ही जालों को ऊपर खींचने लगे थे हजारों मछलियों से भरे हुए जाल पानी में ऊपर आया और फिर बाहर आ गया और उनमें से फंसे कई कछुए और कुछ डॉल्फिन और माँ एल्बेट्रॉस और पिता एल्बेट्रॉस जैसे ही मछुआरों ने उन्हें देखा उन्होंने दोनों पक्षियों को जाल से बाहर निकाल लिया वो तुरंत समझ गए कि पक्षी इतने पक्षी इतने थके हुए थे कि वो उड़ न सकते थे मछुआरा ने उन्होंने अपनी नाव पर आराम करने दिया नाविकों ने उनकी देखभाल की और उन्हें खाना दिया ताकि वो फिर से शक्तिशाली हो जाए शाम के समय जब वो उड़कर नाव से जाने लगे सारे नाविक उन्हें अलविदा कहने के लिए इकट्ठे हो गए अब शिकारी पक्षी नन्हे एल्बेट्रॉस के चारों ओर चक्कर लगा रहा था उसे मारने के लिए वह आगे बढ़ रहा था उसने बहुत प्रतीक्षा कर ली थी नन्हे एलबेट्रॉस ने उसे आते देख लिया और देखा कि उसकी आंखों में घातक चमक थी ओ माँ वो बाबा वह चिल्लाए मेरी मदद करो मेरी मदद करो अचानक ऊपर आकाश से दिल देने वाली एक सुनाई दी। उसी पल व उड़कर भाग गया माँ और पिता ने सागर के ऊपर बहुत दूर तक उसका पीछा किया उसे तब तक परेशान किया जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो गया कि वह लौट कर कभी न आएगा जब वो नन्हे एल्बेटरॉस के पास वापस आए वो ऊपर नीचे उछल रहा था और उन्हें देखने और खाने के लिए उतावला हो रहा था लेकिन वह नाराज भी था ओ बा ओ बाबा ओ माँ वह चिल्ला मैं कब से आपकी राह देख रहा था मैं इतना डरा हुआ था इतना भूखा था अब कहाँ चले गए थे अब क्या कर रहे थे यह एक लंबी कहानी है पिता एलबेटरॉस ने रॉस ने कहा तुम्हें अकेला छोड़कर अब हम कभी नहीं जाएंगे माँ ने कहा वचन देते हैं मुझे खाना दो बाबा मुझे खाना दो माँ नन्हे एल्बेट ने और दोनों ने उसे खाना दिया और नरना एलबेट्रॉस तब तक खाता रहा जब तक कि उसका पेट नहीं भर गया फिर वह सो गया और जब वह सो रहा था बर्फ गिरी और उनके गीत से स्वर धुंधले हरे सागर पर लहराने लगे यह घुमक्कड़ एल्बेट्रॉस का गीत था समाप्त